अब उस बौद्ध मध्य शून्यवाद का खंडन करने वाला श्लोक की व्याख्या है निर्दिष्ठान विभ्रांति अभाव आत्मनोव अन्य नोक्तिरस्य निरधिष्ठान विभ्रांतिर अभा कोई भी भ्रांति हो वह साधिष्ठान ही होता है विनाधिष्ठान कभी कोई भ्रांति आज तक हुई नहीं किसी को भी अतव ये सारा जगत भ्रांति है तो उसका अधिष्ठान कुछ हमें बताना होगा और शून्य अधिष्ठान हो नहीं सकता अतय आत्मा है यह सिद्ध हो गया आत्मनो अस्थिता क्यों शून्य सुसाक्षित जिस शून्य का तुम कथन कर रहे हो उस शून्य का भी आप खुद साक्षी है या नहीं शून्य भी सुसाक्षित है वह साक्षी के द्वारा भाषित हो रहा है जिस शून्य के बारे में आप बोल रहे हो वो आप ही के द्वारा प्रकाशित है अतएव शून्य को भी जानने वाला आप है ना को भी जानने वाले आप स्वयं है या नहीं यदि आप शून्य को जानने वाले ना होते तो आप शून्य के बारे भूल कह दे रहे हैं अन्यथा नोक्ति रत अश्य शून्य से नो, no. नहीं तो आप इस शून्य के बारे में कही नहीं सकते थे इस साबित हो रहा है आपसे भिन्न को शून्य उसको तो आप देख रहे हैं सर्वम तो शून्यम गलत हो गया शून्य भिन्न आप है तो सर्वम शून्यम कैसे होगा इस सर्वम शून्यम में सर्वम के यंत्र आप है या नहीं सर्वम के यहां आप भी हैं तो आप भी शून्य हो गए ना ये शून्य को तो जानेगा कौन ये आप भी शून्य है शून्य को कौन जान रहा है क्योंकि यह निश्चित रूपेण है शून्य को आप जान रहे हैं तभी तो आप बोल रहे हैं सर्वम शून्यम। जैसी तरह शून्य हम लोग ब्रह्म बोलने में इसलिए संभव है क्योंकि खुद हम ब्रह्म हैं। इसे हम सब को ब्रह्म कह सकते हैं और खुद शून्य हो तो सबको शून्य कहो आप और जब कुछ शून्य होगा वो अस्तित्व स्वरूप वाला ही नहीं होगा उसका कह ही नहीं सकेगा कि अस्तित्व स्वरूप वाला है चेतन में इसका कह भी सकता है लेकिन जो शून्य है वो कोई स्वरूप उसका है नहीं है ऐसे वस्तु तो कथन कैसे कर सकता है इसे कहते लोक तिरते निस्वरूप से शून्य से अधिष्ठान योगा के स्वरूपहीन जो शून्य तत्व है वाक अधिष्ठान तो हो नहीं सकता निर्दिष्ठान से भ्रम से और निराधि कोई भ्रांति कभी होती ही नहीं है अतएव जगत सक्ता गंतव्य इसे जगत अधिष्ठान रूपा आत्मा की सत्ता को अवश्य स्वीकार करना होगा किंच इतना ही नहीं शून्यवादी शून्य साक्षित्व शून्यवादी है वो स्वयं शून्य का साक्षी है या नहीं है ही शून्य का साक्षी होए, तभी तो कह रहा रहे तत्व के बारे में जिस चीज को आप अनुभव नहीं किए हो उस चीज के बारे में आप कह नहीं सकते हैं। यदि बौद्ध शून्यवादी शून्य शुनि का अनुभव नहीं कर रहा हो वह शून्य के बारे में कह कैसे सकता है शून्यवादी निश्चित रूप शून्य का साक्षी है वो शून्य का साक्षी है वो शून्यवादिन शून्य शून्य साक्ष अवश्य आत्मा अभिगंत स्वयं साक्षी रूप आत्मा स्वयं को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा शून्य का साक्षी रूप आत्मा आत्म रूपेण स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा अन्यथा यदि स्वीकार नहीं करता है तो तुगमे अन्यथा का मतला? अनुभग में साक्षी रूप आत्मा को स्वीकार नहीं करता है तो अस्य शून्य ते, ते तो मते ये जो आप कहते उक्ति शून्यम जो रहे हो से कथन ही आपके द्वारा हो नहीं सकता है जिसका आप अनुभव नहीं किया जिसको आपके साक्षी के द्वारा भाषित नहीं कर लिया गया उस चीज का आप कथन भी नहीं कर सकते अप्रकाश पंचित अनभितं तक सामान्य नहीं है क्योंकि कथा नहीं अप्रकाशत अन कोई चीज प्रकाशित हुआ नहीं है किसी इंद्रिय के द्वारा उसका विधान भी कोई कर नहीं सकता किसने किसी इंद्रिय के द्वारा प्रकाशित होगा ना तभी तुम बोल रहे हो उसके बारे में क्योंकि जो बोलता है वो देखता नहीं वो सुनता नहीं वो खाता नहीं वो पीता नहीं जो बोलता है वो देखता क्या जो देखता तो बोलता नहीं समस्या तो ये है आंक देखते हैं ये जो दोनों आंक देखने का काम करते हैं इन जिस चीज को देखें उसके अंदर वो खुद बोलना नहीं जानते जो बोलना जानता है इंद्र ये देखना नहीं जानता अब इन दोनों को संबंध जोड़ करके बोलना पड़ रहा है इसलिए कहते साफ साफ हो जो प्रकाश इतनी है स्रोत इंद्र से प्रकाशित नहीं चक्ष से प्रकाश किसी भी इंद्रिय के द्वारा जब प्रकाशित नहीं होता उसको कभी कोई कथन ही नहीं कर सकता यद प्रकाशितम तम सामान्य बात सर्वानुभव सिद्ध बात इसलिए बहुत पर उन्हें अन्याय लागू कर रहा हूं यदि आप शून्य को प्रकाशित तो नहीं किए किसी भी इंद्रिय के द्वारा मन बुद्धि किसी के द्वारा भी फिर उसके द्वारा बोलते चले वो आप बोल नहीं सकते यदि आपने प्रकाशित किया है शून्य को तो प्रकाशक आप भी नहीं यानी उसे जो प्रकाशक है वही आत्मा है जो प्रकाशक है वही आत्मा है।, है वही साक्षी है सभी चीजों का उसे आपको मानना ही पड़ेगा अतः शून्यवाद सर्वम शून्यवाद बन ही नहीं सकता है उसकी शून्यवादी को भी मानना पड़ता है शून्य का साक्षी रूपेणा आत्मा को स्वीकार करना ही पड़ता है स्वयं को आत्मरूपेण स्वीकार करना कस्तरी आत्मा ठीक है वो आत्मा क्या है मैं बता, अन्य विज्ञानमय आनंदमय आंतर अस्तिवलब्धभ्य वैदिक दर्शन ये वैदिक दर्शन वेद प्रतिपाद्य आत्मसंबंधी ज्ञान यही है अस्तित्व अस्थित्य तो शून्यम या अन्य रूपेण अस्थि ऐसा है ऐसे मानो वो है इसलिए आप हैं वो ना हो तो आप भी नहीं आत्मा है इसलिए आप हैं क्योंकि आप आत्मा यदि वो नहीं है तो आत्मा नहीं है तो है क्या आप भी नहीं है इसलिए कहते हैं कि अन्यो विज्ञानमया विज्ञान में से भिन्न आत्मा है आनंदमय आत्मा जो आंतर है सूक्ष्म जिसको आप अस्थि ऐसे ही पहले अनुभव करना क्योंकि जब तक किसी चीज अस्थि सबसे पहला आधार है किसी चीज का अनुभूति घट गले भी देखना पहले अस्थि भाति प्रीति पहले घटो अस्थि होगा फिर घटो भाति फिर घटो प्रीति जिसमें अस्थि नहीं हो सकता वह भाति भी नहीं होगा जो अस्थिता से रहित है वह प्रकाश का विषय नहीं हो सकता जो प्रकाश का विषय नहीं हो सकता वो आपके प्रियता का विषय भी नहीं हो सकता प्रियता का विषय नहीं हो सकता वह किस क्रिया संबंधी नहीं हो किसी क्रिया संबंधी नहीं हो इसे किसी भी वस्तु के साथ हम जो व्यवहार कर रहे हैं तो उस वस्तु का पहले अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं पहला अस्तित्व फिर भारतीय फिर प्रीति फिर ये फिर व्यवहार होगा उसको पाने के लिए व्यवहार होगा हान त्यागार्थ प्रयत्न त्यागने के लिए प्रयत्न होगा हान में त्यागने के लिए या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न होगा प्राप्ति अथवा परिहार इसलिए कहते हैं वो जो आनंदमय है जो विज्ञान में से भिन्न विज्ञान में से आंतर है वह आनंदमय ही आत्मा है उसमस्थित करके ग्रहण कर लेना तस्मा विज्ञानमया धन्यो अंतर आत्मा आनंदमय तरह अस्तितेवलोपलब तत्व भाव प्रसिदी क्रुतिभा के सद्भाव से आनंदमय आत्मा अभिगंत आनंदमय को आत्मा मान लीजिए इसमें विचारूत्र में आनंदमय अधिकरण उसने तो वर्णक किया नहीं तो आनंदमय कोष कोई आत्मा मान को लीजिए नहीं तो दूसरा है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा आनंदमय कोश होने के ना आत्मा नहीं है उस कोष का भी अधिष्ठान कोष का भी जो नीड़ के समान नीर है जो वह ब्रह्म पुच्छम जो कहा गया वह ब्रह्म ही वास्तव में आत्मा कहते हैं कि आनंदमय आत्मा के गंतव्य वैदिक वैरिक वैदिक वैरिक सिद्धांत ये वैदिक सिद्धांत एवं आत्म भी प्रतिपति प्रदर्शिया इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप में जो अनेकवादियों का आस्तिक नास्तिक दर्शन होंगे वि प्रत्या विशेषेण विविध रूपेण परस्पर विरोधी प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति विशेष प्रतिपत्ति विविध प्रतिपत्ति प्रति और विरोधी प्रतिपत्ति अतएव विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति क्यों कहते हैं क्योंकि ये सब कैसे हैं सब अपना अपना विशेष कथन हो रहा है विशेष प्रतिपत्ति प्रति विशेष होता हुआ से विविध प्रतिपत्ति है और विविध प्रतिपत्ति होता हुआ पर फिर विरुद्ध प्रतिपत्ति है इसलिए उसको विप्रतिपत्ति कहा जाता है उन विप्रतिपत्तियों को दर्शा दिया आत्म विषय में विप्रतिपत्तियों को दर्शाने के बाद और अब आत्मा के परिमाण के विषय में जो विप्रतिपत्ति है उसको उठा आत्मा कितना लंबा चौड़ा है इस पर भी बड़ा विवाद है आत्मा की लंबाई चौड़ाई के बारे में विवाद उसको उठा रहे परिमाण उसके परिमाण विशेष के बारे में जो वादियों का विप्रतिपत्ति है उसको दर्शाने के लिए आरंभ करतेमो एवं त्रापिवादि बहुदा विवदेही श्रुति युक्ति समाश्रया अणु महान मध्यम वित्ते वही कहता है वाजा बिल्कुल छोटा है बिल्कुल छोटा सा अणु सूक्ष्म और दूसरा कहता है नहीं नहीं महा महतो महियान अनोरण पहला पक्ष वाला लिया दूसरा पक्ष वाला महतो और महियान लेता है और तीसरा कहता है नहीं ना अणु ना महा जितना बड़ा लंबा चौड़ा आपका शरीर है उतना लंबा चौड़ा है और इलास्टिक जैसा बढ़ भी जाता है घट भी जाता है इलास्टिक जैसा रबर है रबर बैंडल बढ़ मध्यम परिमाण समस्या होगी ना आपका परिमाण निश्चय कर देंगे मान लो मनुष्य शरीर में जहाँ लंबा चौड़ा उतना लंबा चौड़ा यह आत्मा होता है अगला जन का हाथी का हो जाए तो आत्मा कहा रह जाएगा पैर पैर में रह जाएगा आदमी के लंबा चौड़ा उसके पैर के बराबर अपने बाकी निरात्मा हो जाएगा शरीर हर ईमन मच्छर हो जाएंगे तो हाथों बाहर लटक जाएगा <laughs> पांच फुट तो होता नहीं है मच्छर इसलिए आपको मानना पड़ेगा इलास्टिक जैसा काम करेगा ये बढ़ भी जाता है घट भी जाता है कुछ अवयव का संकोच होगा कुछ अवयव का विकास हो जाए अवय संकोच विकास शालनीय आत्मा मध्यम परिमाण बनना पड़ जाता है अवय संकोच हो जाता है तो मच्छर हो गया अवैध विकास हो गया तो हाथी हो गया जैसा जैसे वैसे वैसे अवय अवयी आत्मा मानना पड़ता है मध्यम परिमाण वाले और अवयवों का संकोच विकास या ह्रास और वृद्धि के आधार पर जो है शरीर के अनुसार आत्मा भी मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा सब होते जाता है कमजोर भी होता है कहीं जो है तगड़ा भी होता है वो आत्मा होते रहता है मध्यम परिमाण इतम इस प्रकार से तथा भी, भी, भी वादि बहुधा विवदनते समाश्रया सभी अपना अपना युक्तियों से सिद्धियों कर रहे हैं उसके श्रुति का भी समर्थन देते हैं सबको श्रुतियां मिल रही अनोरण यान महतोमयान ये मिल रहा है ना भशो वा इसे पाया को इसे के लिए तो तीनों के पास में इसे मध्यम कौन सा युक्तिभा निर्णय लेना पड़ेगा सिंह वाण मनसो वाह इत्यादि करके आता है वा सब आया बहुत सारे लंबा जब सा कुमारी वा उठा कुमारी विस्तार पर देखिए पहले अनुवादी को लाते। कि हम महानवादी है ना हम लोग क्या विभुवादी को को लेंगे को लड़ा देंगे किसे मध्यम परिमाण वाले से मध्यम परिमाण वाला अणु को हरास कर ही देगा तो बचेगा मध्यम परिमाण हम लोग अनायास से अनित्य कहकर खत्म कर देंगे यद्य सावी स जो जो सवयवी होता है वो अनि होता है जो मध्यम परिमाण का तो इसे शुरू करते हैं अनुवाद से अणुवदंतराला सूक्ष्म सहस्रभागे अणुवदंती के आंतरालाचार्य माध्वाचार्य इत्यादि क्या हैं इनको आंतरालिक सिद्धांत वाले मानते मानतेला सूक्ष्म क्यों मानते हुए ऐसे क्योंकि सूक्ष्म नाड़ प्रचार सूक्ष्म नाड़ियों में घूमता फिरता है स्वर में चला जाता है पुरी नाड़ी में सूट कहती है ना पुरी तारी में जा गया तो बैठ गया वहा आत्मा जो है स्वर में देखता है फिर हृदय में घुस जाता है तो वहां सो जाता है फिर वापस सदी बाहर आ जाता है तो इस तरह से अंदर अबार इधर उधर घूम रहा है फिर रहा है ना शरीर के अंदर और नाड़ियों में घूमता है नाड़ियों में कोई मोटा चीज़ जा नहीं सकता नाड़ी कितनेतले पतले पतले बहुत महंगे बहुत सूक्ष्म नाड़ी है सूक्ष्म नाड़ी प्रसार दूक्ष्म में घूमने फिरने वाला होने से उस आत्मा को क्या मानना पड़ेगा अणु परिमाण मानना पड़ेगा रोमना सहसभा और श्वेता शक्त प्रशक्त तो समर्थन करते हुए कहा एक रोम को ले लो बाल को ले लो उसे एक हजार टुकड़ा कर दो लंबा चटा को ले गई सीधे में नहीं काटने का वो तो भी एक इंच हो जाएगा एक हजार इंच लंबा चटा ले सीधे में काटना आड़े में नहीं सीधे में और कितना सूक्ष्म होगा सीधे में काट उससे उसको फिर एक को ले लो उस एक को फिर सौभाग काट दो वो अणुत्वादान हेतु महाअुत् कथन करने में उनका क्या हेतु है, तो है? सूक्ष्म नाड़ी प्रचार का सूक्ष्म नाड़ी में घूमता फिरता है इसमें भी क्या युक्ति आपके पास अत तदुपवादे नाड़ी स्वीति शेष तुल्यासु नाड़ीसु प्रचरती अयम संचारो सूक्ष्म मंत्रेण न घट सूक्ष्म नाड़ियों में संचरण करना आत्मा के अणु हुए बिना हो नहीं सकता जिसलिए आत्मा अणु है इसलिए वो नाड़ियों में घूमने फिरने योग्य हो गया है और घूमता फिरता है अतएव आत्मा को अनुपरिमाण मानना चाहिए से बहुत विचार आते हैं आप कह दिया उसने देखो आपने रख दिया चंदन एक जगह कहीं लगा दो यहाँ तिर लगा दे चंदन की ठंडक पूरे शरीर में अनुभव होने लगता है होता कि नहीं होता इसे अणु आत्मा एक जगह बैठा हो तो पूरा शरीर का ज्ञान ग्रहण क्यों नहीं कर सकता इस युक्त उनके पास कंटक वेदन एक जगह हुआ दर्द पूरा शरीर मस्तिष्क में फैल जाता है, है नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार से अनेक दृष्टान देते हैं और कहते हैं इसलिए आत्मा का परिमाण मानना चाहिए हम लोगों का कहना है उपाधि का संचरण से कि कार्य से स्वीकार हो सकता है ज्ञान अनुभूति हो सकती है मंत्र पर उपाधि है वो अनुपरिमाण है वो घूमता फिरते नाड़ियों में तदाविच्छि चेतन को आत्मा को भी गुमना फिर कह देते इसलिए आत्म करता नहीं आत्मा को उपाधि, वो जो मन है, है। है। ये वेदांत आत्मकोपाधि अणुत्म प्रमाण प्रमाण युक्ति से पहले प्रमाण बता रहे प्रमाण क्या है? इत्ताह नेशो हैीयादय शतशो वत सह अणोरणीयान महतो महिला अनोरण यान इतना हिस्सा को लिया महतो महान को नहीं ले रहे तब वो कहेंगे भाई वो स्तुति मात्र अनोरण वास्तविक कथन करने के बाद में महतो मह उसको स्तुति करने के लिए कहा गया जैसे ये आदमी है कहा तो सच्चाई तो बोले दिया फिर हाथी जैसे बलवान है और हाथी का बल कहां से सुनाया जाएगा हॉर्स घोड़े का बल कहां से आ जाएगा लेकिन आप जो कहते कहे स्तुत्यर्थ होता है ना आगे जो कहा क्या होता है हमेशा के पहले वास्तविक कथन करके फिर आप कुछ भी बोलते रहो रहोति तो है नहीं उसी पर पर भी अनोरण प्रथमोक्त प्रथमोपित तदेव सत्य वचनम तद उत्तरवर्ती वचन स्तुति मात्र अर्थवा कि उनका पक्ष ये, ये अनुर आत्मा चेत साव्य मुंडोपनिषद ये शा आत्मा कह दिया अणु चेतसा साव्य बुद्धि से इसको जानना चाहिए सूक्ष्म तो अनुरूप आत्मा जो घुमदात को पकड़ लो देख लो उसको बुद्धि से जानो उसको पकड़ो ये छोटा है ना सूक्ष्म उसको बहुत बेकार से पकड़ना पड़ता है से उठा लोगे आत्मा से थोड़ी उठाया जा सकता करते वो अनु है, इसको से बड़ा कैसी बता दे बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि प्रज्ञाधारणी बुद्धि तार बुद्धि से उसको ग्रहण करना चाहिए बड़ा होता तो भाई दिक्कत नहीं बड़ी चीज को देखने के लिए चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ती है चीज तो हो तो परेशान होगा आदमी तो देखने में चश्मा जरूरत पड़ सकता है और सूक्ष्म होगा तो माइक्रोस्कोप जरूरत होगा तो माइक्रोस्कोप भी है भैया इसलिए आत्मा अनोरणियान कह दिया माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता आत्मा हाँ है ओके बल बुद्धि सीख इसके चेत सूक्ष्म नि से अति सूक्ष्म निश्विश्रुतिश्रुत रोमन सभाग सेंत्र उदहदे वह श्वेताश्रशत बाग्रशतभाग से शतधा कल भागो जीव स चाह अपराश्रुति अपराश्रुति मेरी दूसरी श्रुति कह रही है एक सौ भाग कर दो फिर उसको फिर एक सौ कर दो शत कल और सौ टुकड़े कर डाल कितना सूक्ष्म होगा होगा हो क्या तो दिखाई नहीं देगा यही बाल अकेला थोड़ा दूर से दोष से ग्रस्त हो जाए तो दिखाई देते सामने हो तो दिखाई देता दिखा। एक बाल गिरा हो कहीं दिखता है क्या उसको सो टुकड़े कर दिया, सो टुकड़े दिया एक सो उसको फिर सौ टुकड़ा कर दिया तो कहां से दिखाई देगा सामीप्यूरा अत्यंत सामीप्य होगा तो नहीं दिखता दूर हो तो नहीं दिखता और अभी आत्मा ऐसे अत्यंत समीप्य और दूर का दूर भी है तदे जती तन्नी जति तो दूर है आत्मा बड़ी विचित्रता था दूर भी है वो किसके लिए मूर्ख के लिए, लिए। नजदीक है किसके लिए जानने वालों के लिए अब वास्तव में न दूर है नजदीक है वो न दूर है न नजदीक इसलिए कहना है कि देखो बालाग्र शाग से श्रद्धा कल्पित भागो जीवा उस। जो तो है वही जीवात्मा है सब वही जानने योग्य है आह ऐसे कौन कह रहा है? इस तरह अनुवादी ने अपने प्रमाणों को प्रस्तुत किया और तर्कों के लिए इन्होंने श्लोक नहीं दिया युक्तियों का श्लोक नहीं दिया पद के शिकार ने युक्तियां तो भी ये चंदन आदि इनके लिए युक्ति बनते हैं इस तरह से आत्मा जड़ुत्व को स्वीकार कर अब मध्यम परिमाणवादी भड़ा होगा अणु करके अणू नहीं हो सकता मध्यम परमाणवादि दर्शयती दिगंबरा मध्यमत्म आहुरा पादमस्तक चैतन्यव्यासर आनकाग्रश्रुतेर आत्मा मध्यम परिमाण परिमाणवाला अनुवादी पैसे एक और तर्क भी है उसको पहले देख लेते हैं आत्मा यदि मध्यम परिमाण वाले होता फिर सूक्ष्म नाड़ियों संभव नहीं उनके मूल संचरण संभव नहीं है आते हुए मध्यम परिमाण नहीं हो सकता ही हो सकता ये अनुवादी का कथन था अवसर मध्यम परिमाण वादी क्या तर्क देगा देखिए दिगंबरा दिगंबरा मैंने जैन लोग दिगंबर और श्वेतांबर दो प्रकार के जैन होते हैं दिगम्बर आकर के लेकिन ले इनके मूल गुरु तो दिगंबर ही थे बाद में श्वेताम्बर हुए विभाजन हुआ इन और विभाजन हुआ और, हुआ। और बहुत सारे अभी तक कई जैन तो मुख्य रूपण दो है दिगंबर और श्वेता में चक्र इनका बहुत ही मूल बहुत सुंदर ग्रंथ जैनियो कांजरी ये भी जैनियो नेकांतवाद बहुत सारे इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है जैन दर्शन में भी और जैन दर्शन के द्वारा लिखे हुए पुराण एक से पुराणों का निर्माण किया जैन दर्शन जैन दर्शन और धर्म का ज्ञान प्रदान किया जैसे हम लोगों वैदिक दर्शन और वैदिक धर्म का ज्ञान जो है पुराणों के द्वारा दिया गया अनियों तब तक उन्होंने भी पुराण ग्रंथ तो उनके अनेकों ग्रंथों में से मुख्य ग्रंथों को जैसा भी है उनके भी वास्तव में बौद्धों के जैसी समस्या है उनके भी चौबीस तीर्थंकर है किसी ने भी कोई भी ग्रंथ लिखाई उपदेषता है तो इसी ग्रंथ का लेखक तो नहीं कोई उत्तरवर्ती लोगों है उनको उपदेशों का संग्रह कर दिया और संग्रह करने में उन्होंने अर्थ प्रेक्षा जो की है उसको लेकर विवाह किया उन्होंने किस दृष्टिकोण से किस अर्थ को मन में रखते हुए तात्पर्य को लेकर के क्या उपदेश दिए थे अब उसको जो है पुत्रोत्तरवर्ती जितने भी ब्राह्मण आदिओ नहीं तो जैन धर्म को स्वीकार किया था जब बौद्ध धर्म फैला कौन थे कहीं बाहर से थपके गया जब बौद्ध होने वाले जो यहां थे वे ही तो उस धर्म स्वीकार किए बौद्ध धर्म ब्राह्मण आदि यही ब्राह्मण आज जो विद्वानी आते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में ग्रंथ लिख दिया जब जैन धर्म फैला तो जो विद्यमान ब्राह्मण आदि वो लोग जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। वे जो विद्वान थे उन्होंने ग्रंथों को बना दिया जैन धर्म का इस तरीके से बनने से सारा जड़बड़ हो दिगंबरा मध्यम आहु आप आथाग्र प्रवेश नखाग्र पर्यंत सर से लेकर नखाग्र पर्यंत उसका आत्मा का प्रवेश है इसको आधार बनाते मध्यम परिमाण के लिए चैतन्य व्याप्त संदृष्टे नहीं पूरे शरीर में चैतन्य व्याप्ति सभी के अनुभव सिद्ध है यदि आत्मा अनुभव होता जिस देश हो ना। में बैठा हुआ है वही चैतन्य का अनुभव होगा ना जिस नाड़ी में बैठा वहां चेतन का होगा बाकी जड़ होगा लगवा हो वो आएगा जहा चैतन्य होगा आत्मा जहां पहुंचेगा वहां चैतन्य होगा ना आत्मा आएगा वही चैतन्य चैतन्य भान नहीं होना चाहिए चैतन्य भान एक कालावच्छेद हो रहा है जब तक हमें चैतन्य का आपात मत जो है हो रहा हो हमें तो से में आत्मा को से मध्यम परिमाण ही मानना पड़ेगा चैतन्य व्याप्त है पूरे शरीर में चैतन्य के व्याप्ति का अनुभूति होने के कारण से आत्मा को परिमाण मानना चाहिए और श्रुति भी है आनकाग्र प्रवेश कथन करने वाली तो देखिए यही तो समस्या है अब आस्तिक नास्तिक का लक्षण पहले समझो वेद प्रामाणिकता तो को स्वीकार करना जरूरी है ऐसा तो कहोगे वेद प्रामांड अब तंत्रत्म तो आस्तिकत्म फिर सांख्य भी गए तो वेद को प्रमाण नहीं मानते वैशेषिक भी गए शब्द प्रमाण मानते ही नहीं प्रमाण ऐसा तो करना अस्थिस्तिक क्या करना पड़ेगा अस्थि वो भी मान रहा क्षणिकम अस्थित्रो दिया है तो क्षणिक आत्मा आत्मा अस्ति ऐसे बोलने वाले अस्तिक है आत्मा नास्तिक बोलने वाले नास्तिक कैसे कहोगे तो व्यवस्था नहीं बनेगा लक्षण नहीं बनेगा वैशेक अनिश्वरवादीय सांख्य अनिश्वरवादी फे भी सब नास्तिक हो जाएंगे आस्तिकता और नास्तिकता ईश्वर नहीं मानते अनिश्वरवादी है ना तीन हमारे यहाँ वैशेषिक पूर्वी मांस और सांख्य ये स्तिक हो जाएंगे इसलिए आस्तिक का लक्षण आप क्या करेंगे ईश्वर को लेकर और किसको लेकर के को जगत तो सबके मत में है ही जैसा भी जगत को लेकर के आस्तिक आप किस विभाजन कर रहे हो उनको नास्तिक कह दे रहे हो कह दिया जाता है एक बनता नहीं ना बात वेद निंदक तो हमारे दुष्ट वैसे भी जो मानता नहीं वो निंदक है ना अब कोई गाली दे तो ही निंदा करेगा क्या तुम कृत्य हृत्यो के अपमान भवधी गाली देना कोई जरूर नहीं है बड़ों को तुम कह कहना भी गाली है वो भी अपमान है अनादर हो गया निंदकता है अनादर करना ही निंदा है इसीलिए वेद का अनादर तो वैशेषिका नहीं, नहीं मानने का मतलब अनादर कर देना विभाजन का पीछे बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा चलता है कि किस आधार पर आपने कर दिया आस्तिक की ब्राह्मणता जो अब देखा क्या आप अपने दृष्टिकोण से विचार कर पंथ बौद्धों ने बौद्धों के लिए क्या किया उनके लिए भी अपनी श्रुतिया सभी नास्तिक लोग भी अपने युक्ति बातों के लिए श्रुतिया ढूंढ ढूंढ के रखे हुए हैं तो वेद्रम स्वीकार कर रहे हैं वेद के प्राण दोनों ने भी स्वीकार किया मैंने युक्तियावीकार है उन्हें युक्तियासार श्रुतियों में प्रमाण्यता माना कि नहीं माना फिर का वेद का अप्रमाणता का अनुजन वेद ही मुख्य प्रमाण है ऐसा नहीं मानते यथा वेदांत एकमात्र वेदांत है और उर्मी मानसक है जो वेद को मुख्य प्रमाण मानते हैं। है एक भी नहीं मानता वेद को मुख्य प्रमाण तर्क प्रधान है युक्ति ही प्रधान है नहीं मानते साख नहीं मानती भी नहीं मानते वेल तो मुख्य प्रमाण को इसलिए नास्तिकता इस को तर्क आधार पर भी नहीं कर सकते तर्क में प्रधान सब नास्तिका भी नहीं कर सकते नहीं कर दिया जाएंगे न उस गए ना आप आज तक जो सोच रहे गया तो वो हम बताएं बताएं नहीं पहले तुम्हारे दिमाग तो कसरत करने पर तो तो पुराने साधक लोग कई वर्षों से ये लोग जो है वेदांत के चिंतन कर रहे हैं कुब मंडूक जैसे मत बनिएगा तो कुमंडूक हो गई हम वेदांत रट वेदांत चिंतन कर रहे हमें यह भी पता नहीं आस्तिक क्यों हमें नास्तिक क्यों कहा जा रहा है उनको नास्तिक क्यों कहा जा रहा है नहीं पता नहीं इसीलिए समझना पड़ता है सारी चीजें ना तो सीधे अब कह देते वेद को नहीं माना ऐसा नहीं होता है अपने अंदर भी लोग हैं जो वेद को नहीं मानते आत्मा शून्य कह दिया शून्य मस्ति कहता कि नहीं कहता है। आत्मा शून्य है शून्य मस्ति नास्ती शून्य शून्यमस्थ सर्व शून्यमस्थ अत ना कहना के अस्ती स आस्ति का सभी वजती शून्यमस्ती अस्ति का किस्त प्रश्न उठता है कि आपको आस्तिक माना जा रहा है किस चीज को नहीं है कहने पर नास्तिक कहा जा किस चीज को है कहने पर आपको आस्तिक कहा गया किस चीज को नहीं है कहने पर उनको नास्तिक कहा गया ये सोचो आप चौबीस घंटा टाइम दूंगा कल जवाब दूंगा विचार करो फिर आस्तिक का लक्षण नास्तिक का लक्षण कल हमने खा यदि आप लोग तो बुद्धि से प्रस्तुलित नहीं होता है प्रस्फुलित नहीं होता है, तो है मैं तो बता तो आई ये हमने बता दो महत्व पर कोशिश करो विचार करो सब पूरे दर्शन आप जानते हैं बौद्ध दर्शन भी आप जानते हैं न्याय दर्शन भी जानते हैं जैन दर्शन जानते हैं सब का परिचय जिन लोगों को है वो तो सोच सकते हैं न किस चीज को उन्होंने नहीं कहा है उन सबने और इन चीजों को है कहा इन सब ने पीछे दो भाई है ना ये छे वो छे हैं वो छे भाइयों ने किस चीज को नहीं कहा और हम छे भाई लोग हैं किस चीज को है कर कौन चीजें वो जिनको हम है कह और नहीं कहा तब वास्तव में तक पता होता है अब यहां थोड़ा आगे बढ़ते देखते सयेव यह प्रविष्ट आन था वृण को सयव यह के के स्वीकार करो मतलब से स्वीकार करो बात अलग चीज है उनके अपनी मतलब के लिए जितनी जोरत तो है उतनी उतनी ले रहे हैं आज दुनिया का स्वभाव है जिसकी जितनी मतलब उतना ही लेता है ना दुनिया का ही स्वभाव हो रखता है आप अपने मतलब से बातें करते मतलब से सारा व्यवहार होता है और भी अपने मतलब से श्रुतियों को ले रहा है को मान रहा है ना ले तो रहा है का कि देखो उनके लिए प्रामाणिक श्रुति कौन है सहेष यह प्रविष्ट आन खा ग्रुद्धि की श्रुति अपीअ प्रमाण मिथ्या मध्यम परिमाण श्रुति सिद्ध हो नाड़ी प्रचार न घटते प्रश्न उठेगा मध्यम परिमाण का कहोगे उन श्रुतियों के साथ विरोध होगा ना जिन श्रुतियों ने नाड़ियों में आत्मा दिल संचरण के कथन किया है क्या तो सिद्धांति कहता है जैन सिद्धांति भाई वो आत्मा सावय है मध्यम परिमाण इतना लंबा चौड़ा होता हुआ आत्मा सावय है उसे कुछ अवैध घूमते रहेंगे कुछ अवैध अपने जगह पर बैठे तो क्या दिक्कत जैसे आपका शरीर अवयवी सावय वाला है या नहीं अवयवी है सर हिल रहा ना बाकीला क्या कोई जरूरी क्या पूरा शरीर हिलना चाहिए हमेशा <laughs> केवल हाथ हिलता है <laughs> एक का हिलता है कि बाकी अवय तो खड़े हैं कि नहीं खड़े वैसे चुपचाप उसी प्रकार से आत्मा के सैकड़ों अवय अवस्थित रहे और कुछ अवय में घूमते रहे तो क्या ये सावे पदार्थों का नियम है चल अवयुक्त होगा और अन्य अवय स्थिति युक्त होगा कभी चलना ही होता रहे तो चलना भी नहीं हो पाएगा ये पर तो दूसरे पर उठेगा और दोनों पर हवा में चलेगा क्या बड़ा विचित्र है देखो इसको क्या कहते तो दमनम गर्द क्या किया क्या हम लोग बहुत सोचा इस विषय में गमनम गमन कर्क बहुत सतर्क चल ना कर्क क्या हैं पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्वकम उत्तर उत्तर देश संयोगत्मक गमन पूर्व पूर्व देश विभाग मैंने पहले एक संयोग है दोनों खड़े हैं दोनों में संयोग था दोनों पर संयोग है किसके साथ पृथ्वी के साथ अब उसमें से क्या कर गया एक को आप उठाए मैंने पूर्व देश का विभाग हुआ और उस पर उठा के आगे रखा मैंने उत्तर देश उसका संयोग हुआ पूर्व देश विभाग पर उत्तर देश संयोग होता है तब तो आप चलते हैं मैंने एक संयोग जरूर बना रहता है तो दूसरे में विभाग होता है दोनों में विभाग के गमन में एक अवैध पैर में भी हाल है फिर आपता अवय के कुछ अवैध नाड़ियों में घूमते हैं और बाकी अवैध स्थित है कहानी में आपत्ति क्या है इसलिए वो कहता है सूक्ष्म नाड़ी प्रचार स्थु सूक्ष्म अववैर्वेत सूक्ष्म प्रतिमो कव अब आपसे पूछा जाए भे कपड़ा पहने हो कैसे पहना पूरा शरीर कपड़े में घुस गया नहीं आप हाथ डाला कुर्ता अंदर गया पूरा शरीर कपड़ा पहना हुआ है ओट पहना आपने कुर्ता पहना आपने शरीर को घुसाते नहीं हो कुर्ते को सर के ऊपर डाला और दो हाथ अंदर घुसा दिया और वो हो गया शरीर में लग गया वो लटक गया यह नहीं कदचुक प्रतिबो कवत कंचुक मने ओट कुर्ता आ उसमें क्या किया आपने हस्ताभ्यांग हाथों से प्रवेश किए और कह जाए शरीर की प्रवेश हो गया उसी प्रकार से देह जिस प्रकार से कंचुक में प्रवेश माना जाता है हस्त प्रवेश आज अवय प्रवेश मात्र से अवयवी का प्रवेश जिस व्यवहार कर दिया जाता है कहने का तात्पर्य अवय प्रवेश करने पर भी अवयवी का प्रवेश व्यवहार कर दिया चोर क्या करता है आपके जेब में हाथ खुद तो जेब में नहीं जाता है आप पकड़े किसको? चोर को गर्दन से हाथ पकड़ो ना जो हाथ गया वो हाथ मात्र पकड़ते हो गया उस गर्दन पकड़ लेते हो वो कहेगा हाथ ने चोरी किया नहीं, नहीं, नहीं। दो थप्पड़ दोगे उसको आप। क्योंकि हाथ, हाथ प्रवेश करने के साथ आप मानते खुद भी प्रवेश कर गया है वो इसे खुद चोरी कर रहा है एक हाथ नहीं चोरी कर रहा एक तर्क था एक बार लड़ाई भयंकर हो गई हाथ ने चोरी की तर्क दे चोरी का दोष किसको लगेगा आपको लगना चाहिए कि हाथ का अभिमान इंद्र को चोर कौन इंद्र है या आप है तर्क देने वाला कहा देखो भाई मैं तो अज्ञानी हूँ मैं तो अज्ञानी इंद्र देवता ज्ञानी है ना वो क्यों हाथ को नहीं रोका जब वह हाथ की अभिमानी देवता है वो क्यों नहीं हाथ को रोका बांध मैं अज्ञानी और मैंने निर्देश दिया आपको जाओ चोरी करो लेकिन देवता का काम था वो रोकता और रोका नहीं ज्ञानी होकर रोका नहीं तो दोषी मुख्य वो है मैं नहीं दोष कोर्ट किसको देगा इंद्र भगवान को देगा क्या के लिए सब युक्तियां जो तर्क देते हैं इसको कहते हैं तर्क अतः क्योंकि इंद्रिय अभिमानी देवता जो भी हैं वेद देवता इंद्रियों में प्रकाशन सामर्थ्य मात्र प्रदान करते हैं उनकी प्रवृत्ति आपके नहीं सामर्थ्य प्रदातृत्व तो देवता में है कर्तृत्व तो देवता में नहीं है कर्तृत्व तो आप में ता कौन है उस क्रिया के कर्तव का अभिनिवेश किसके अंदर है वो दोषी इसी तरह ना आप भले हाथों को कुर्ते में डाल दिया अभिनिवेश क्या है आपका मैंने कपड़ा पहन लिया ये नहीं कहते हाथों ने कुर्ता पहन लिया हाथों ने कुर्ता पहना तो नहीं भले हाथ घुसे इसे कोई संशय नहीं है लेकिन व्यवहार क्या होता है से हस्ताभ्या हो गया आत्मा के अवय नाड़ियों में संचरण करने लगा तो आपने आत्मा ही संचरण करता है अवय संचार होने पर अवयवी में उसका आरोप हो गया जैसे हाथों क्या जो है प्रवेश करना हुआ कुर्ते में उसे आपने अवैब शरीर का ही प्रवेश मान लिया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी अवय का संचरण नाड़ी में आपने का आत्मा का संचरण का कर देते हो इसे के साथ मध्यम मानने वाले का कांचुक वय प्रवेश न देह से कंचुक प्रवेश जिस प्रकार देह का अवयभूत हाथों का कंचुक में मैंने कोट आदि वस्त्रों में प्रवेश करने के द्वारा देह का एक कंचुक में प्रवेश का व्यवहार हो जाता है अवयवी के प्रवेश व्यवहार हो जाता है तद्वत उसी प्रकार से आत्मा आत्मा का जो अवयवाणाम ना, नाड़ी से प्रचार नाड़ियों में घूमने फिरने से आत्मनोक प्रचार अवयवी पू मध्यम परिमाण वाला इस आत्मा का ही का व्यवहार औपचारिक कर दिया जाता है उपचारियत आत्मनो नियत मध्यम परिमाण है अब है आत्मा का मध्यम परिमाण जो मान रहे हो वह मध्यम परिमाण की नियत है या नहीं किस शरीर का परिमाण को मानो मनुष्य शरीर का परिमाण को ही आत्मा का परिमाण मानोगे किस शरीर का तो मानो नियत है क्या अनियत प्रश्न को तो नियत नियत है तो किस शरीर का किसी शरीर का नहीं जो शरीर मिले उसको उस शरीर का जो शरीर मिल जाए आपको उस शरीर के साइज बड़ा आत्मा हो जाएगा यही नियता उसकी नित्व एक योनी का शरीर को लेकर नियतत्व तो नहीं है उसकी नियत नहीं है यावत शरीर तावत आत्म परिवार इसीलिए कहना पड़ता है कि मन ला आपका शरीर तो ठीक ठाक है एक्सीडेंट हो गया हाथ कट गया आत्मा छोटा हो जाएगा अब वो आत्मा नहीं रहना ना इतना टुकड़ा गया इसी ने कहा वो यावत शरीरम विद्यते दे परिमाण आत्मना है जितना लंबा चौड़ा शरीर आपका है या जिस क्या भी है उतना उतना लंबा चौड़ा आत्मा यही नियत है परिमान। यावत परिमाणम शरीरम तावत परिमाणम है यही नियतत्व है इसलिए मुख्य शरीर के तो परिमाण ऐसा नहीं विशेष शरीर विशेष का नाम नहीं लेना शरीर विशेष का नाम नहीं कहते कि देखो, लेनाधिक शरीर प्रवेश न घटते आत्मा को मनुष्य के शरीर शरी के परिमाण वाला मान लोगे, गे न्यून शरीर मच्छर का अधिक शरीर कौन हाथी का इत्यादि प्रवेश घटता नहीं है तो समस्या होगी ना मच्छर में बाहर हो जाएगा आत्मा और में में एक अंश में चला जाएगा आत्मा बाकी अंश खाली रह जाएगा ये आपत्ति हो जाएगी तब जवान में कहता है महाराज आपकी आशंका बिल्कुल सही है इनमें ये नहीं कह रहा हूं अमुख शरीर विशेष के परिमाण वाला आत्मा है ये नहीं कहता जो शरीर जितना लंबा चौड़ा उतना लंबा चौड़ा अवय आगम अपना फिर बड़े का छोटा कैसा हो गया वो बड़ा छोटा कैसा हो रहा है अवयवों तो का आपाय, और अपार विश्लेषागम जुड़ना वृद्धि इसी के वजह अवयों का संयोग और वियोग के कारण से वह जैसा जैसा शरीर होता है आत्मा उतना लंबा छोटा होते जाता है नहीं तो जन्म काल में एक फुट था बाद में पांच फुट हो गया जन्मकाल में आत्मा का दाढ़ी मुठ नहीं था दाड़ी हो गया, नहीं समस्या हो हो हो जाएगी। इसलिए को अमुक शरीर के, समा के नहीं कहना। है। इतना लंबा छोटा उतना है, उतना कैसे हो जाता है, छोटा बड़ा कैसे हो रहा है कैसे कैसे जाता बड़ा रहा ये कि अवय का जो है आगम और विश्लेषण अवयम अवय आगम अपना जैसे देह होता है वैसा होने से उभय का कोई विरोध नहीं दोनों बातें आगम और अपाय दोनों ही और उसके वजह से न्यूनाविक्षण में प्रवेश ये दोनों ही बात घट जाते हैं अवयों का आगमन और अपाय अपनी व्यवस्था के द्वारा न्यूनालिक क्षेत्र में प्रवेश होने पर भी आत्मा के शरीर रूपी नियत परिमाणवत्व का भंग क्या विरोध नहीं होता न्यूनाधिक न्यूनाधिक शरीरेशो प्रवेशोपि प्रवेशोपि गमा ही प्रवेशो गम गम न्यूनागमन निकल जान आगम ने जुड़ना अवयव का रास और अवयव वृद्धि चित्र के द्वारा गमगा आत्माशान गूना शरीरेश प्रवेशो अपि भवे तेना मध्यमत्व निश्चय इसीलिए निश्चय आत्मा, आत्मा का परिमाण मध्यमत्व मध्यम परिमाण है यह हमारा निश्चय है कल अब इसमें क्या समस्या है क्या दोष है क्या नहीं है ये विचार कल करेंगे